कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुम धड़कनों का गीत हो जीवन का तुम संगीत तुम जिंदगी तुम बंदगी, तुम, तुम रोशनी तुम ताजगी हर खुशी प्यार हो प्रीत हो मनमीत हो आंखों में तुम यादों में तुम नींदों में तुम खामों में तुम तुम हो मेरी हर बात में तुम हो मेरे दिन रात में तुम सुबह में तुम शाम में तुम सोच में तुम काम में मेरे मेरे लिए लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम मेरे लिए हंसना भी तुम मेरे लिए रोना भी तुम और जागना सोना भी तुम जाऊ कहीं देखू कहीं तुम हो वहां तुम हो वहीं कैसे बताओ मेरे तुम्हें तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं